सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं और एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो आज के सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ नेपाल काठमांडू से महेश गिमिरे हैं जिनसे हम बात करेंगे और 63 रनिंग है लेकिन फिर भी एक्टिव है और अभी भी अपना जॉब अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से महेश गिमेरे का बहुत बहुत स्वागत हम भी बहुत खुश हैं कि आपने हमारे यहाँ हम मौका दे दिया कि आप अपने बारे में कुछ हम कह सकें हम बहुत खुश हैं महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए अच्छा मैं मेरा नाम महेश की मेरे मैं नेपाल काठमंड से आया हूँ मेरा एजुकेशन नेपाल में ही हुआ था उस वक्त मेरा एजुकेशन तो जो पहले बाल्यकाल से शुरू हुआ था उस वक्त बहुत गांव में रहते थे, थे हम वहाँ स्कूल उतना मज़बूत नहीं था बहुत छोटा स्कूल था दो तीन क्लास के स्टूडेंट एक ही रूम में रहकर हमारा एजुकेशन हुआ करता था एक टीचर होते थे बोलते थे कि सब स्टूडेंट जो किताब लाए हो जो कॉपी लाए हो जो कल पढ़ रहे थे आज वही निकाले और अपना काम शुरू करें ऐसे हमारा एजुकेशन प्रारंभ हुआ था बहुत मुश्किल से गांव के लोग मिलकर वो स्कूल प्रारंभ किया था दो तीन साल बाद हम वही स्कूल में रहे और उतना ही वक्त उसी वक्त हम ग्रामीण लोग मिलजुल के उस स्कूल को थोड़ा एक्सपेंसन किया कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसन किया तब हम हमको सेपरेट क्लासरूम रूम मिला और हम उस स्कूल में पाँच क्लास तक हम पढ़े फिर वो स्कूल छोड़ के हम थोड़ा दूर दूसरे मिडिल स्कूल कहते थे एट क्लास तक रहते पढ़ते थे हम इसमें ट्रांसफ़र हो गए जब हम मिडिल स्कूल गए उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया हम सेपरेट क्लास में रहते थे सब्जेक्ट वाइज टीचर आया करते थे थोड़ा डिस्टेंस में थे हम छोटे बच्चे होने के कारण हमारे गार्जियन वह ज़्यादा दूर पढ़ाने भेजने में वो तकलीफ़ फील कर रहे थे हम बहुत इच्छुक थे कि दूर जाकर अच्छे स्कूल में पढ़े लेकिन हमारे गार्जन शायद वो हम हमसे ज़्यादा प्यार करते थे इसीलिए भेजना वो अच्छा नहीं करते थे फिर भी हम स्कूल में गार्जियन को रो करा कर रिक्वेस्ट किया तभी उनने भेज दिया दूसरे स्कूल में तो हम उस स्कूल में सात क्लास पर पड़, तक पढ़े तो उसके बाद में हम उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा स्कूल था वो शहर में था एंड उस स्कूल में जाकर हम बहुत खुश होकर पढ़ने लगे और क्लास टेन तक एक ही स्कूल में पढ़ जो कहते थे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एजुकेशन कहते थे वो पास कर लिया हमने सेकंड डिवीज़न में आ गया हमारा बहुत इरादा था कि फर्स्ट डिविज़न निकले लेकिन स्कूल आने और जाने में दो घंटा लगते थे आते दो घंटे जाते दो घंटे पढ़ाई में ज़्यादा टाइम हम हम नहीं दे सके इसलिए शायद हम जो सोच रहे थे वो उतना नहीं कर पाया जी महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है स्कूलिंग हुआ और आज से 60 साल पहले की अगर स्कूलिंग की बात करें तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया ग्रामीण क्षेत्र में आपने पढ़ाई किया अपने गांव में ही और धीरे धीरे फिर समय के अनुसार आप अलग अलग जगह पे पढ़ने गए और दसवीं तक आपने अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिया और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा आपके परिवार में कौन कौन है परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए इस वक्त हम मेरी वाइफ में और दो बेटा दो बेटा विवाहित है और दोनों का एक एक बेटी है पोती एक एक है लेकिन इस वक्त मेरा जेस्ट पुत्र ऑस्ट्रेलिया में है वो वहीं पर रह रहे हैं लास्ट एट ईयर्स से और अभी दो महीना हुआ कि मेरा छोटा पुत्र कनाडा चला गया उसके फैमिली के साथ इस वक्त हम दोनों अकेले हैं मेरा पिताजी 15 इयर्स हो गए गुजर गए लेकिन मेरी माताजी की कुछ कहानी है वो हंड्रेड एंड टू ईर्स जीवित होकर गुजर गई है चार साल अभी हो गया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके फैमिली में कौन कौन है और माता पिता के बारे में भी आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में और जैसे कि महेश जी ने स्कूलिंग के बारे में बताया और उस समय जो स्कूलिंग था आपका और अभी जो स्कूलिंग का सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है अभी का स्कूल ये है मैं अपने पोती का स्कूल देखकर कंपैरिजन करता हूँ कि उस वक्त हम जो दुख करते थे जो हमारे पढ़ाई लिखाई में जो पुस्तक कॉपी पेन जो मिलते थे वो बहुत फर्क है उस वक्त एक ही कलम से हमें गुजारा करना पड़ता है कलम अगर बिगड़ गए तो कलम का पार्ट नीब जो चेंज करना पड़ता था इस वक्त होती लोग का कलम अगर थोड़ा भी बिगड़ गया तो फेंक देकर न्यू कलम उसको मिलता है वैसा ही पेपर्स बुक्स में कॉपी में भी वैसा ही होता है अगर कुछ फाड़ गया तो नए खरीद कर देना पड़ता है ये एक बात है तो स्कूल के एजुकेशन अंग्रेजीकरण ज़्यादा हो गया है तो करिकुलम भी बहुत चेंज हो हो चुका है बहुत एडवांस हो गया है एजुकेशन स्कूल आने जाने में हम बहुत दुख उठाते थे इस वक्त वो बस में कर रहे हैं आजकल और टीचर्स उस वक्त ट्रेनिंग प्राप्त टीचर नहीं होते थे जो फुरसद वाले होते थे नज़दीक में उसी को रिक्वेस्ट करके ग्रामीण लोग में ग्रामीण एरिया में जो भी एजुकेटेड और फुर्सदी है उस, उसी को टीचर बनाते थे लेकिन इस वक्त ये नहीं है निश्चित ट्रेनिंग करना पड़ता है और को एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस में सब्जेक्ट देते दिया करते हैं और टीचर भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो ये डिफरेंस है महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कितना डिफरेंस है आपके स्कूलिंग में और वर्तमान में जो स्कूलिंग है बच्चों के आपने अपने पोती को देखकर अपने स्कूल की तुलना के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो महेश जी कौन सा एक गीत है जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए अच्छा हमें गीत तो बहुत पसंद आते हैं हिंदी फिल्मी गीत बहुत संग अच्छे लगते हैं नेपाली से ज़्यादा हिंदी ही हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन हम यही गीत अच्छे लगते हैं ये गाना कहना हमको बहुत मुश्किल हो रहा है अभी अभी जब जब हम आए थे आपके कंप्यूटर में एक गाना हमने थोड़ा सा हमने सुन लिया वो कौन सा फिल्म का है उसे मुझे मालूम नहीं वो गीत बहुत हमको पसंद लगता है तो अभी भूल गए हम क्या गाना वहाँ बज रहा था रात ढलने लगे यही वाला बहुत अच्छा लगता है हमको चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आइए इस गीत को सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेनमोट 90.4 एफ पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मे रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नेपाल काठमांडू से महेश गिमारे जी जुड़े हुए हैं जो अच्छे सिक्सटी थ्री रनिंग है लेकिन हेल्दी वेल्दी है और कमर्शियल बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आइए बात करते हैं उनके स्कूलिंग के बाद एजुकेशन के साथ उनका किस तरह से जुड़ाव रहा कॉलेज वगैरह आपने कहाँ से किया उसके बारे में बताइए हमारा प्री स्कूल बहुत ही कमजोर था स्कूल भी उतना स्ट्रांग नहीं था एजुकेशन सिस्टम भी उतना नहीं था हायर स्कूल में भी उतना ख़ास उल्लेखनीय कुछ है नहीं वही सिंपल ही था लेकिन मिडिल स्कूल में ये मतलब फाइव क्लास से एट क्लास का एजुकेशन हमारा जो हुआ था उस वक्त हम बहुत दुख से गुजरे थे ये क्या है कि हमारे घर में बहुत देखभाल करना पड़ता था हमको गाय भैंस को देखभाल करना पड़ता पड़ता था उसको लेकर ग्रेजुइंग के लिए बाहर ले जाना पड़ता था एवरीडे तो इसलिए हमको नाइट स्कूल में भर्ती करवा दिया रात में हमें स्कूल जाना था दिन भर गाय भैंस को लेकर चराने के लिए ले जाना पड़ता था पढ़ने के लिए उतना वक्त हमको नहीं मिलता था घर में जो लोग थे वो बाहर विविध काम के लिए जाते थे घर में जितने भी छोटे बच्चे लोग थे उनको हमको देखभाल करना पड़ता था इसलिए ये दो काम में हम ज़्यादा वक्त देना पड़ता था पढ़ाई में ज़्यादा नहीं दे सकते थे नाइट के स्कूल थे उतना हम पढ़ाई नहीं कर सके स्कूल भी हमें उतना अच्छा नहीं था हम चाहते थे कि अच्छे स्कूल में जा सके लेकिन हमारे गार्जन लोग ने तो घर के वही दो काम के लिए हमें स्कूल अच्छे स्कूल में नहीं भेज सका जब भी हम अपना एजुकेशन सिस्टम जब भी समझते थे इस दुख पहुँचता थे पहुँच हमको कि वो तीन साल जो हमने ठीक से नहीं पढ़ाई कर सका तो उसका इफ़ेक्ट अभी तक हम फील कर रहे थे अभी तो अगर वो वक्त हमारा अच्छा हुआ था हम जो सोच रहे थे वो हो सका होता तो हम जरूरी कुछ इससे आगे निकल चुके होते तो ये ये वक्त हमारा बहुत दुख का वक्त था चाह कर भी अच्छे पढ़ाई नहीं कर सका घर में बहुत डिस्टर्ब था घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो पैट्रोमैक्स जला के स्कूल में पढ़ते थे घर में पढ़ने की वक्त भी टुकी की बत्ती टुकी जो मटी तेल वाला दिया वाला बत्ती में हमें पढ़ाई करना हुआ था इस वक्त वो तीन साल जो हमको गुजरे अच्छे पढ़ाई नहीं कर सका हम ये हमारे लिए बहुत दुख का बात है पढ़ाई के कंटेस्ट में जी चलिए महेश जी बहुत ये अच्छी बात है आपने अपने, अपने स्कूल लाइफ की कुछ खास बातें हमारे साथ शेयरिंग किया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस तरह के कई हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी अगर जीवन कहानी को हम लोग देखते हैं उनके बचपन की बातें अगर हम लोग आज देखते हैं या सुनते हैं तो कई चीज़ें हमें बहुत ही अलग फील होता है कि आज हम लोग मॉडर्न स्कूल में पढ़ने जाते हैं हमारे लिए बसेस की फैसिलिटी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज से 50 या 60 साल पहले की अगर हम लोग बात करें हमारे फादर्स या फिर बाप दादाओं की बात करें तो वहाँ पर उस समय स्कूलिंग के बहुत कम गाँव में स्कूल हुआ करते थे और जो स्कूल होते थे बहुत दूर दूर होते थे तो उन्हें काफ़ी मेहनत करके स्कूलिंग में जाना होता था या पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था और साथ ही साथ घर में खेतीबाड़ी भी होती थी तो उसे भी देखना पड़ता था तो पढ़ाई थोड़ी सी उनकी हमेशा ही दिक्कत होती थी लेकिन समय के अंतराल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और आज भी जैसे कि महेश जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज के स्कूलिंग में और उनके स्कूलिंग में काफ़ी डिफरेंस आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आपके कॉलेज के बारे में बताइए और अपने करियर के बारे में किस तरह से आपने अपना करियर बनाया कॉलेज में जब हम इस्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया हमारा बहुत ही इच्छा था कि हम मेडिकल साइंस पढ़े वो हमारा स्कूल के पीरियड से भी हमारा वही इरादा था हम मेडिकल पढ़ सके डॉक्टर बन सके लेकिन हमारे जो मिडिल स्कूल का जो पीरियड था उससे आगे से हमारा ये उद्देश्य था एम था लेकिन हम उतना नहीं कर सके फिर भी हमने साइंस में बायोलॉजी लेकर ज्वाइन किया बहुत मेहनत भी किया लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि हम करीबन चार महीने जब कॉलेज कॉलेज शुरू हुआ बिराी पड़ गए हमारे लेग में बहुत बड़ा ये घाव आ गया हम कॉलेज नहीं जा सके बीमार हो गया कॉलेज नहीं जा सका अटेंड नहीं कर सका करीबन डेढ़ महीने तक तो इसलिए ये साइंस का एजुकेशन बहुत कठिन था डेढ़ महीना हमारा पढ़ाई रुक गए तो हम फिर टेकअप नहीं कर सके इसलिए कॉलेज तो अटेंड किया लेकिन फिर भी हम उतना नहीं कर सका इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया अच्छा। ड्रॉप करके एक साल छोड़ के दूसरे साल फिर ज्वाइन करके हमारे एजुकेशन चाहे आगे बढ़ गए वो एक साल हमारा लॉस हुआ चाहे हमारा बहुत दुख का छेड़ था फिर भी हमने इंटरमीडिएट कम्प्लीट किया तो उस वक्त ये हो गया नेपाल में न्यू एजुकेशन सिस्टम प्लान कहकर गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम अप्लाई किया कि उसमें डिप्लोमा में एक अपॉर्चुनिटी था जो डिप्लोमा पढ़ता है उसको फ्रीशिप मिलता है पढ़ाई में कोई कष्ट नहीं लगता था अगर वो एडवांस निकल गए उसमें उसको उसका प्रोग्रेस अच्छा हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ के दूसरे सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर को देखकर दूसरे सेमेस्टर में उस उसको आ, कुछ सुविधाएं मिल सकते थे इसलिए हम फैकल्टी चेंज करके डिप्लोमा में हम एजुकेशन सिस्टम में चला गया डिप्लोमा इन एजुकेशन हमने शुरू किया शुरू किया एज एग्रीकल्चर हमारा मेजर सब्जेक्ट था ए, उसमें एग्रीकल्चर कृषि कैसे कृषि में बेसिक नॉलेज और कृषि के शिक्षे शिक्षा कैसे दिया जाए एजुकेशन सिस्टम में के बारे में और एजुकेशन इकनॉमिक्स के बारे में एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स के बारे में ये सब हमको पढ़ाई हुआ डिप्लोमा जब हमने कंप्लीट किया तो हमें टीचर का सीट मिला लेकिन हम काठमांडू के रहने वाले बाहर जाना नहीं चाहते थे हमें बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया टीचर बनकर इन वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने फर्दर स्टडी करने के लिए सोच बनाया और फिर हमने मास्टर डिग्री एजुकेशन में ही शुरू किया उसमें करिकुलम एंड एजुकेशन स, मेजर सब्जेक्ट बना के हमने थ्री इयर्स का एजुकेशन ले लिया ये थ्री इयर्स का उसी वक्त से शुरू हुआ था उससे पहले टू इयर्स का मास्टर डिग्री एजुकेशन हुआ करता था तो फर्स्ट ईयर एजुकेशन बीच में वन ईयर एक्सपीरियंस और थर्ड ईयर में फिर एजुकेशन ये हमारा नया सिस्टम आ गया था उस वक्त तो बीच के वन ईयर पीरियड में हमें शहर को छोड़कर किसी गांव में जाके गांव का वो स्कूल में एजुकेशन देना पड़ता था टीचर के रूप में रहकर एजुकेशन देना पड़ता था तो हम अभी भी सोचते हैं वो वन ईयर पीरियड जो था हमें गाँव में जा रहने इस्कूल में पढ़ाने और स्कूल में विविध एक्टिविटी वहाँ करना था हम एजुकेशन वो वो सिस्टम में ये था स्कूल में पढ़ाना स्कूल के सोशल एक्टिविटी को डेवलप करना स्कूल में स्काउट एजुकेशन को डेवलप करना स्कूल में मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना हमें सिखाता था पढ़ाता था वो जाने से पहले ये सब ट्रेनिंग भी हमें दे, दे दिया था डॉक्टर का काम करना था हमें वहाँ इंजीनियर का काम करना था हमें एग्रीकल्चरिस्ट को काम करना था हमें टीचर को काम करना था और विविध सोशल एक्टिविटीज का काम करना था ये सब काम देके हमें भेज दिया था वन ईयर के लिए गाँव में तो उस वक्त मेरा बिया नहीं हुआ था मैं उस वक्त हम अनमेरिड थे घर का चिंता कोई नहीं था बहुत फ्री थे हम घर में हमारे गार्जियन लोग ये नहीं करना वो नहीं करना इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना ये सब कंट्रोलिंग जो था ना घर में वो सब खत्म हो के हम कम्प्लीटली फ्री लाइफ वहाँ बिता रहे थे तो ये ये जिंदगी का मैं अभी भी कहता हूँ मेरी ज़िंदगी माँ जिंदगी का सबसे सुनहरा पीरियड यही था कि गांव के सब स्टूडेंट हमें बहुत चाहते थे महेश जी बहुत ही अच्छी।, अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका स्कूलिंग एंड कॉलेजेस के बारे में आपने बताया जब आपने पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एंट्री किया तो आप बीमार हो गए बीमार होने के वजह से फिर आपने एक साल ड्रॉप किया उसके बाद फिर से री एडमिशन ले आपने पढ़ाई शुरू किया और उस समय फिर एजुकेशन प्लान में कुछ चेंजेस आ गया जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनको स्कूल में जॉब मिलता है या टीचर बन सकते हैं तो उस वजह से आपने अपना जो कैरिकुलम है उसको चेंज करके आप उस फील्ड में गए और फिर उसके बाद तीन साल का वो डिग्री कोर्स आपने टीचिंग फील्ड का किया उसमें भी एक साल जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड था जहाँ पर आप गांव में जाके बच्चों को पढ़ाते थे तो वो एक साल जो है आपके जीवन का बहुत ही सुनहरा पल आप कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बिना किसी बंधन के आप दूसरे गाँव में बच्चों के साथ रह बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाना ये आपको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते थे तो ये आपने सुनाया हम सभी को और हमें भी लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगना लगता है लेकिन वो चीज़ें हमारे पास सदाकाल के लिए नहीं रहते हैं क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है परिवर्तन संसार का नियम है तो हम उन सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए भी हम उन चीज़ों को या उन पलों को अपने जीवन में बनाए नहीं रख पाते हैं तो संसार में बदलाव होता रहता है आगे चलते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपको स्कूल के जो सिस्टम है या आप कॉलेज के लाइफ में जो भी तीन साल आपने टीचिंग फील्ड का एजुकेशन लिया उस समय कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगी आपको फिर भी मैं वही बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा साल तो नहीं रहा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नया आ गया उसके एनडीएस नेशनल एस डेवलपमेंट सर्विस कहते थे और हमें ग्रामीण क्षेत्र में भेजते थे तो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में एजुकेशन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और विविध डेवलपमेंट दे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा और उन लोगों को जानने का अवसर मिला कि नेपाल के गांव कैसे हैं शहर में बैठने बैठने उठने और ग्रामीण को नहीं पहचान कर ऐसे ही बड़े होने वाले गांव में जाके गांव के वस्तुस्थिति कंट्री की स्थिति कमर्शियल फाइनेंशियल एजुकेशनल ये एज सब पता चला सिर्फ मेरे ही नहीं सारे मुल्क को सारी मास्टर डिग्री पढ़ने सभी फैकल्टी को ये जो अवसर था ये हमें बहुत ही अच्छा लगा था लेकिन फाइव इयर्स तक ये रहा और उसके बाद में नेपाल में पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ चेंज बदला जिसके कारण ये प्रोग्राम को उन्होंने बंद कर दिया हमें अभी भी बहुत दुख है कि ये प्रोग्राम बंद कर दिया अपने आप को और अपने मुल्क को कंट्री को जानने का जो बहुत बड़ा अवसर था वो स्टप हो गया ये प्रॉब्लम है कंट्री के लिए डेवलपमेंट को जो सुनहरा मौका था वो भी बंद हो गया हमें इसका बहुत दुख है और अभी भी हम चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट ये प्रोग्राम फिर शुरू करे महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो प्रोग्राम आपके स्कूल लाइफ में या आ, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो एक प्रोग्राम बना था एनडीएस वो बहुत ही अच्छा लगा आपको और जिसके माध्यम से आप गांव को देश को उसके आर्थिक स्थिति को जान सकते थे लेकिन कुछ कारणवश पॉलिटिकल इश्यू के कारण ये चीज़ें बंद हो गई और आप चाहते हैं कि वो अभी भी अगर शुरू हो तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है और जो लोग पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये आपने कहा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं हमारे साथ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं महेश गिमारे जो नेपाल काठमांडू से पधारे हैं आप सुनाए हैं रेडियो बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबनी पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के सलामी जिंदगी के मेहमान महेश गिमारे हैं जो नेपाल का काठमांडू से पधारे हुए हैं तो आइए उनसे बात हो रही है और 63 रनिंग है फिर भी यंग एंड एक्टिव है और जैसे कि उन्होंने बताया अपने कॉलेज लाइफ के बारे में और एजुकेशन फील्ड में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की वो उनके जीवन का यादगार पल है और उसी को वो याद करते हैं आज भी उन चीजों को वो अपने जीवन में देखना चाहते हैं नमस्कार सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात करें महेश गिमारे से जो नेपाल काठमांडू से पधारे हुए है और 63 रनिंग है एक्टिव है, तो आइए उनसे बात करते हैं जैसे कि उन्होंने अपने करियर के बारे में हमने बात की उनसे तो एजुकेशन फील्ड से उन्होंने अपना जो है ट्रेनिंग लेने के बाद एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास था और फिर बैंकिंग में कैसे एंट्री किया उसके बारे में बताइए क्योंकि आप फील्ड टीचिंग लाइन में आपने पढ़ाई किया फिर बैंक में कैसे गए ये एक थोड़ा सा ट्रेजेडी एंड स्टोरी लग रहा है इसके पीछे का रहस्य क्या है जब हमने एजुकेशन कम्प्लीट किया हम बैंकिंग लैंड के बारे में भी कुछ कहते हैं उससे आगे हम थोड़ा कुछ कहने चाहते हैं तो जब हमने एजुकेशन कम्प्लीट किया उसी वक्त जल्दी ही जल्द हमें परमानेंट जॉब नहीं मिला इसलिए हम जॉब ढूँढ रहे थे एक जर्मन प्रोजेक्ट ने हमें एक्सेप्ट किया लिंग्विस्टिक रिसर्च प्रोग्राम था तो इसी इसमें हम दो साल काम किया तो बहुत ही रूरल विकट गाँव में जाके वहाँ के लोकल लैंग्वेज को हमें रिसर्च करना था तो तीन साल हमें काम वहाँ किया तो उस वक्त का एक छोटा सा स्टोरी हम बताते एक रात का घटना हम ट्रेन करना चाहते तो उस गांव में जम, हम होटल नहीं था रेस्टोरेंट नहीं था लॉज नहीं मिलता था किसी के घर में हमें रिक्वेस्ट करना था बाँस बैठने के लिए वो घर भी बहुत छोटा हुआ करता था हमें बाँस देता था घर के बाहर केवल सेड होते थे वहाँ लेकिन घर के बाहर हमें बैठना पड़ता था एक बहुत अच्छा घर मिला हमको घर के बाहर नहीं अंदर हमें बैठने दे दिया लेकिन उसमें हाफ़ पार्टीशन था लोअर हाफ़ पार्टीशन था घर के बाहर बहुत ही बड़ा कुत्ता पाला हुआ था उसमें तो पहले से वो हमें बोल रहे थे बहुत कुत्ता काटता है कि, कि किसी भी नए आदमी को देखकर वो ज़रूर काटता है इसलिए आपको सोने से पहले कहीं बाहर जाना इधर उधर करना है तो टॉयलेट नहीं मिलता था वहाँ तो जाना है तो अभी जाइए रात में निकल गया तो वो मार लेगा तो बहुत हमें भी डर लग रहा था तो हम जो कुछ करना था करके हम सो गए स्लीपिंग बैग हमें हमारे साथ था बैग में हम सोए करते थे तो एक आदमी जो उस घर में गेस्ट के रूप में आ रहा था वो गेस्ट बहुत ही जल्द घर से निकलकर बाहर गए दरवाज़ा खुला करके वो चला गया उसे मालूम नहीं था कि हम नया आदमी है तो वो कुत्ता तो बहुत ही जल्द अंदर आ गया तो हमने कल शाम को जो सुना था वो कुत्ता काट लेगा बहुत कुत्ता भी बहुत ही डेंजर देख रहे थे हम बहुत मुख छोप के मुँह पूरा मुख तक ढक के हम सो रहे थे स्लिपिंग बैग में फिधर का स्लिपिंग बैग था वो कुत्ता पलंग था बेड था ऊपर ऊपर आके हमें टेक कर हमें शरीर में बहुत खुदर खुदुर खुदुर करने लगा कुत्ता हम बहुत डर डर गए श्वास भी बहुत धीरे धीरे से, से फेरने लगे थे लेकिन त्रास के कारण से बहुत ज़्यादा ज़ोर से साँस हमें आ रहा था मुश्किल से उसको दबाकर हम सो रहे थे कुत्ता बहुत हमको खुतुर खुतुर करके फिर बाहर जाता है फिर ऊपर आता है हमें शरीर में टेकता है फिर खुसुर खुसर करता है उसके पाव से ये हमें इतना दर्दनाक और इतना हमें त्रषित हुआ था कि जीवन में इतना तो कभी भी नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल से हमने वो दो तीन घंटे गुजारे हम सोच रहे थे शायद उसने फिदर का स्लिम बैग का बाहरी लेयर सब ख़त्म हो चुका है फिधर सब बाहर निकल गया है हम ये समझ कर बहुत डर के डर के मारे हम सो गए जब घर के लोग निकल गए वो कहने कहने लगे ये कैसे दरवाज़ा किसने खोल दिया हमें सर बोलता था वो सर को कहीं कुत्ता दुख तो नहीं दे दिया हमें पूछा हमने विस्तार से सब स्टोरी बताया दो ग्लास पानी पी लिया और दो बहुत न्यू लाइफ समझकर हम उठ गए हमें न्यू लाइफ मिल गया नमस्कार आप सुन रहे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग मैं जी को सुन रहे हैं उन्होंने अपना एक सर्वे में जो एक गांव में गए थे वहाँ का एक सुंदर घटना अपने साथ बीती आप बीती उन्होंने सुनाई जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं है, आती है जहाँ पर हम बहुत घबरा जाते हैं और ऐसे समय में तो किसी की हेल्प भी नहीं मिलती है तो हमें अपने आप को ही संभालना पड़ता है जो आपने वैसे किया आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने बैंक में किस तरह से आपका नौकरी करना हुआ हम नौकरी जब ढूंढ रहे थे हमारे सिस्टम है कि नौकरी के लिए इंट्रेंस टेस्ट देकर पास करना हुआ था बार बैंक ने ऐसे ऐसे ऐसे व्यक्ति को सर्च कर रहा था कि वो एग्रीकल्चर में कुछ उसका दखल हो तो हमने सोचा उम्मीद होग्रीकल्चर तो में कुछ किया हुआ तो है इसलिए हमने अप्लाई किया एंट्रेंस टेस्ट दिया टेस्ट दिया और इंटरव्यू दे दिया उनने पास कर दिया तो हमने जॉब कर लिया इट्स वेरी सिंपल तो तब उन्होंने हमें बैंक का जाना था कि बैंक को डिपॉजिट लेना था और उसको लगानी करना था लगानी बेसिकली हमारा तो वो एग्रीकल्चर कंट्री है ना एग्रीकल्चर में विशेष लगानी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का चाहना है तो बैंक में गवर्नमेंट बोलता भी है इतना एग्रीकल्चर में लगानी इतना परसेंटेज होना चाहिए ये सब होता है तो इसलिए एग्रीकल्चर में स्टडी किया हुआ व्यक्ति बैंक चाहिए था तो इसलिए हमें बैंक ने ले लिया तो एग्रीकल्चर का वो सेक्टर में लगानी करने के लिए प्रोजेक्ट देखना था प्रोजेक्ट को मार्केटिंग करना था उसे फाइनेंशियल स्टडी करना था जो हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा था मार्केटिंग भी पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर का तो इसीलिए शायद उसने हमें ले लिया बैंक ने चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की कि किस तरह से आपका बैंकिंग सेक्टर में आना हुआ और आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की वजह से आपको बैंक में नौकरी मिला और आपने उसको किया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका बैंक में आना हुआ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में कई चीजें आती हैं और नौकरी के बाद या फिर समय अंतराल में जैसे कि हम लोग नौकरी कर लेते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमें काफी को स्ट्रगल करना पड़ता है तो आपके स्ट्रगलिंग टाइम का जो समय था नौकरी के बाद वो कब था और क्यूँ था जो भी आदमी नौकरी जब करता है तो उसको प्रमोशन को इच्छा तो बहुत होता ही है किसी को भी मुझे भी मेरा कोई सहयोग करने वाला आदमी नहीं था बहुत स्ट्रगल करना था मेरा बैकग्राउंड भी सिर्फ एग्रीकल्चर का था जब प्रमोशन के लिए तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं देखते हैं बैंक तो मुझे बहुत स्टडी करना चाहिए था इस्टी भी कर लिया हर वक़्त हमने मेरा जो जो भी प्रमोशन हुआ फ्री कम्पटीशन में जांच देकर हुआ बैंकिंग इंट्री भी जैसे हुआ प्रमोशन के लिए भी जब भी जितना भी हमारा हुआ कम्पटीशन में जाँच दे ही हुआ इस वक्त जो हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड के कारण से बहुत हमें स्टडी करना पड़ा कर लिया तरक्की भी कर लिया हम खुश हैं इसमें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका स्ट्रगलिंग ये रहा कि आपका सिर्फ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था और फिर बैंक में आपको प्रमोशन के लिए जो है स्टडी करना पड़ा और आपने उसमें मेहनत किया स्ट्रगल किया और फिर आप आगे बढ़े और आपको अच्छी पोजिशन भी मिले तो वर्तमान में आप अपने कमर्शियल बैंक में प्राइम कमर्शियल जो बैंक है उसमें किस पोजीशन पे है पहले हम राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें काम किया करते थे उसमें उस बैंक के नियम से हम उसमें से रिटायर हो गए तो फिर हमें काम करने का और इच्छा था हम बैंकिंग सेक्टर में कुछ काम मिले तो फिर भी हम करेंगे ये सब सोच कर हम इधर उधर दोस्त के इधर उधर देखते रहे रिक्वेस्ट करते रहे एक प्राइम कमर्शियल बैंक था जो बहुत नया बैंक था वो बैंक चार पाँच साल हुआ था स्टार्ट हुआ तो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में जो सीनियर ऑफिसर था वही उसमें जाके सी ई हो चुका था उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने हमें बोला कि तुम्हारा जो बैंक का गवर्नमेंट बैंक का काम जैसे तुम करते थे उसे तो मालूम था जो पहले वाणिज्य बैंक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक हम काम करते थे उसी में वो भी काम किया था तो इसलिए उसने कहा अगर तुम उस बैंक को जो दिमाग में सेटिंग है काम कैसे करते थे वो सेटिंग है उस उसको कम्प्लीटली भूल नए बैंक में आके नए किस्म के काम कर सकोगे विश्वास है और हिम्मत है तो आजाइए हम रखते हैं तो उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और ऐसे काम दे दिया जिसको बहुत बहुत ही बैंकिंग एक्सपीरियंस होना पड़ता था तो बैंकिंग नॉलेज बहुत होने इंटरव्यू ले लिया हमसे बहुत बात पूछा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मे फॉर्मेलिटीज उसमें नहीं था सिर्फ विश्वास का बात था उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और काम शुरू करवाया ये हमें चार साल हुआ उसमें काम कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्राइम कमर्शियल बैंक में आपका कैसे आना हुआ ये भी आपने बताया और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्त्रोत्र कौन रहे आपके आदर्श कौन रहे उनके बारे में बताइए अच्छा मेरा प्रेरणा स्रोत में मेरे माँ बाप माँ उतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी बाप हमारे पढ़ाई कंप्लीट होते हुए वो गुजर गए इसलिए तभी हम पढ़ाई कंप्लीट जब हो चुका था हमने मैरिज किया तब हम दोनों ही रह, रहने लगे घर में सेपरेट हो गए ज्वाइंट फैमिली से तो तब से हमारा प्रेरणा का स्रोत मेरी मिसेस ही रहा सभी तरह से वही मेरा प्रेरणा का स्रोत है वो भी पढ़ी लिखी है वो भी सेंट्रल बैंक में काम करती उसमें बहुत बैंकिंग नॉलेज उसमें भी है उसमें बहुत सिखाया ले लिया हमने मुझे जब कहना पड़ता है तो यही कहना पड़ता है कि मेरा प्रेरणा का स्रोत वही है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपका प्रेरणा स्रोत आपकी धर्म पत्नी है तो जाते जाते मैं कहूँगा उनके लिए आप अगर कोई गीत डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे उनके लिए नागिन के एक गीत था तन डोले मन डोले मेरा मन डोले सुनने सुनने में बहुत हम वो गीत बहुत पसंद करते हैं महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके आदर्श आपकी धर्म पत्नी और उसके पहले आपके पिताश्री आपके माताजी आपके आदर्श रहे और जब से आप सेफरेट हो गए हैं तो आपको अपने आदर्श में आपकी पत्नी आपको बहुत सपोर्ट करती रहीं पढ़ी लिखी रहीं और आपको हमेशा हर बात में आपको सहयोग देते रहें तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के लोग भी आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे राजस्थान गुजरात के बारे में उतना हम जानते तो नहीं हैं फिर भी ये ये जगह देखकर कर ये ये जो एक प्रोग्राम एक ये प्रोग्राम सब ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम सबसे अच्छा लगा इतने ज़्यादा सारे लोग यहाँ आते हैं ये सबको सुझा बुझा के वो ये सबको बिल्कुल सेटिस्फाई करके ये कैसे मैनेज किया कि उन सबका बैठने का उन सबका खाने का इधर उधर घूमने का और ये सब ज्ञान गुण का ये सब बात सब को उतना ही सरल तरीक़ा से सुनने का ये अवसर इतना बड़ा हॉल ये सब सिस्टम मिलाने के लिए हमें ये बहुत एग्जाम्पल हमारे दिमाग में सूझ रहा है जो हमें हमने पहली बार देखी है और इससे हम बहुत ही, ही खुश हैं और राजस्थान इधर का लोग के लिए ये उनका ये अच्छा बहुत ही अच्छा ये अवसर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके इससे हम भी दो बार यहाँ आ चुके हैं सोचते हैं फिर रिटायरमेंट के बाद भी हम यहाँ आके कुछ करें और कुछ सीखें यहाँ से यह हमारा इरादा है गिमारे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर आए और यहाँ का जो वातावरण आपने देखा यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कुछ सेवाएं करने की आपकी इच्छा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपने जीवन के कुछ अनमोल अनुभव शेयर करने के लिए बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी को आज के सलामी ज़िंदगी में महेश जी के जो भी एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है आपने भी इसी तरह का जीवन जिया होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो मुश्किलें आई हैं उसको आप भी इसी तरह पार करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं आप सदा खुश रहें मस्त रहें और अपने जीवन में खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटें ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और महेश जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडी मन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे छोड़ दो आंसुआ को हमारे लिए छोड़ दो आँसुआ को हमारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे सी की तस्वीर बन कर खड़े गम उठाने को दुनिया में हम तो पड़े मुस्करण के दिन है ना है भरो मुस्कुराने के दिन है ना खुद को परेशान करो खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। रोशनी की यही तो शुरुआत है टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है जो जोरे हैं बेघर मेरा घर तो है खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे भी भी फूल कोई कुचल जाए जब भूल में फूल कोई कुचल जाए जब भूल में सोच लेना कि हम मिल चुके धूल में खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे छोड़ दो आसुओ को हमारे लिए छोड़ दो आँसूओ को हमारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे